दृष्टा और दृश्य का स्वरूपों का कथन कर दिए अब उन दोनों का स्वस्मिभाव संबंध कैसे हो गया उसको बोध कराने के लिए सूत्र आरंभ करते दृष्टा चेतन रूपा है चित्त है नित्य है और दृश्य त्रिगुणात्मक है जड़ है लेकिन कर्तरत्व सत्य विशिष्ट ऐसे इन दोनों के बीच स्वस्थ भाव संबंध क्यों भोक्तृत्व जो है पुरुष नहीं हो सकता है संबंध को समझाने के लिए आरम्भ करते हैं तदर्थ एवं दृश्य से आत्मा तदर्थ पुरुष अर्थ एवं पुरुष का प्रयोजन पुरुष का जो कार्य है उसको सिद्ध करने के लिए ही दृश्य का आत्मा मान दृश्य का स्वरूप को माना गया है अर्थाई कर रहे देखो दृषि रूप से पुरुषिप से पुरुष से तत्व व्याख्या कर रहे तद अर्थ में सूत्र तब्दृष की व्याख्या कर रहे हैं धृषि रूप से कर्म रूपताम आपन्नम कर्म रूपता का तात्पर्य भोगताम भोग्य रूपताम आपन्न दृश्य भोग्याकार को प्राप्त हुआ दृश्य वह पुरुष का भोग्य रूपता को प्राप्त दृश्य के साथ क्या संबंध है उसको दृषि रूपा है पुरुष और भोग्य रूपेण भोग्य रूपता को प्राप्त हो रखता है दृश्य प्रकृति प्रधान इसलिए पीछे प्रयोग कर रहे हैं तस्मात जिसलिए ऐसा दो स्वरूप वाला है एक भोक्तृ रूपा दृषि रूपा पुरुष है सिर्फ भोग्य रूपा दृश्यात्मक प्रकृति है इसलिए इन दोनों का तदर्थ एवं दृश्य अर्थ मतलब पुरुष अर्थ एव पुरुष का दृष्टा का जो शक्ति रूपा है दृषि रूपा है उसका कोई न कोई अर्थ कोई कोई प्रयोजन या किसी न किसी कार्य घोषित करने के लिए ही ये वह दृश्य से आत्मा स्वरूपम भवती दृश्य का स्वरूप को मानना पड़ा है अतः तत्स्वरूप तो यद्यपि दृश्य जड़ात्मक है ऊपर से अध्ययन करना पड़ेगा अगले वाक्य को समझने के लिए यद्यपि दृश्य जड़ है तथापि तो फिर भी तत्स्वरूप मानी दृश्य स्वरूप जो दृश्य का स्वरूप है प्रकृति का जो भोग्य रूपता को प्राप्त होना ही दृश्य का स्वरूप है ये तो दृश्य है जगत है क्या पता कोई भी चीज जब तक आपकी भोग्यता को प्राप्त नहीं होता आप उसका भोग नहीं कर पाते हो यह आपके भोग का विषय जब तक नहीं बन जाता है किसी भी इंद्रिय का भोग का विषय का मतलब किसी भी इंद्र के द्वारा सुख दुख को प्राप्त कराने वाला विषय जब तक नहीं होता तब तक वस्तु भोग रूपेण है आपके लिए दृश्य है ये कैसे निर्णय होगा जैसे नए बहुत सारे आविष्कार होते रहते हैं विदेशों में और पर लोगों ने उसको फेंक दिया नया चीज आ गया अब कोई काम का ही नहीं वहां जो वहां काम का नहीं रह जाता वह भारत में आ जाता वहां कोई चीज आ गई ना वहां जरूरत वो कबाड़ है वहां का वो सारे मोबाइल कबाड़ यहाँ आ गया है अभी इतने इतने मोटे मोटे होते थे वो बो बोबाल अभी इतने पतले पतले आ गए वहां जैसे वहां की कबाड़ बनती जाए वो यहाँ आएगी ही होता है लेकिन आपको अभी पता नहीं वहां नया कौन सी चीज है इधर अभी जो आ रहा है यही समझ रहे दुनिया का सबसे बड़ी आविष्कार है ये आप समझ रहे हो क्योंकि ये आपको आपके भोगस्वरूप के लिए भोग्य रूप में प्राप्त है और बाकी है भी तो आपके लिए नहीं है वो क्योंकि आप उसे जानते भी नहीं आपके भोग्यता को प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए दृश्य स्वरूप तब तक हमारे लिए भोग्य नहीं होता जब तक इस के साथ उसका संबंध नहीं होता इसे कहते तत्स्वरूपम तत्स्वरूप तो पररूपेण पररूपण मैंने चैतन्य रूपेण प्रतिलाभ प्रतिलब्धात्मक दृश्यम भवती यह प्रकृति का जो दृश्य स्वरूप है वह हमारे लिए दृश्य तब होता है कौन पुरुष पुरुष अपने चैतन्य रूप के द्वारा जब इसको अनुभव करने लगता है जब ये अनुभव करने लगता है जिस भी को भी अनुभव करेगा वह दृश्य उसके लिए भोग्य रूपता को प्राप्त कर जाता है अन्यथा दृश्य का होना ना होना आपके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता भैया नहीं तो उसी को समझा रहे हैं अतव भोगता का उस दृश्य के साथ संबंध हुए बिना भोग्यता की प्राप्ति नहीं हो सकती सुख का प्राप्ति नहीं हो सकता एक तार संबंध की स्थापना क्यों हुई है तदर्थ एवं पुरुष के अपना बंधन और मोक्ष रूपा फल की भोगापवर्गार्थतायाम कृथाया भोग और अपवर्ग जब सिद्ध कर देती है प्रकृति आप प्राप्त कर लेते हो जब तब है पुरुष के द्वारा इसका अनुभव भी नहीं होता न न वही जगत वाला मामला हो कुछ भी रह गया पुरुष के साथ उस दृश्य का संबंध ही समाप्त हो गया जब भोग आप वर्ग पूरा हो गया तो उससे संबंध खत्म हो गया अति इसके लिए वह जगत अब पुरुष के लिए जगत दृश्य ही नहीं रह गया यह पुरुष दृश्य का दर्शन प्राप्त नहीं करता यानी कि दृश्य ही खत्म नहीं हो जाता वेदांत में योग में इतना ही अंतर है कि प्रकृति का नाश नहीं होगा लेकिन पुरुष को उसका दर्शन नहीं होता पुरुष को जो उसका भोग प्राप्त नहीं होगा पुरुष को उसके सुख दुख का अनुभव नहीं होगा जब अपवर हो जाता है लेकिन दृश्य रहा जाता है इसलिए दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं बार बार दृश्य का होने पर भी आपके लिए भोग्य नहीं होता भोग्यता को प्राप्त चीज है दृश्य का बने रहने का सामने है आप बैठे हुए हैं लेकिन आपके लिए वह दृश्य भोग्यता को प्राप्त नहीं होता जब तक आपकी इंद्रिया उस विषय के साथ संबंध करके दृश्य संबंध करके उस संबंध को लेकर सुख या दुख का अनुभव नहीं करता तब तक वह विषय वह दृश्य आपके लिए भोग्य नहीं है और कब तक संबंध बना रहेगा कब तक हमारे लिए दृश्य भोग्य होते रहेगा और कब तक हम भोग को प्राप्त करते रहते हैं इसका निर्णय कब तक है तक भोग आप वर्गार्थम जब तक आपको जो है सांसारिक सुख का भोग होना है और जब तक आपका आपको मोक्ष नहीं होगा मुक्ति नहीं होती जब तक अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं होते तब तक यह दृश्य का इस पुरुष को दर्शन होते रहेगा अर्थात इसे भोग प्राप्त होते रहता है तब तक की यह दृश्य आपके लिए भोग्य होते रहेगा तब तक यह दृश्य आपके लिए भोग्य होते रहेगा और आप उसे भोग प्राप्त करेंगे लेकिन जिस समय आप हो जाता है उसके बाद पुरुष के द्वारा इस दृश्य के साथ संबंध न होने से यह दृश्य का रहते हुए भी आपके लिए भोग्य नहीं रह जाता है आते हुए उनके यहां प्रकृति का नित्य होने पर कोई समस्या नहीं उनका कहना स्वरूप अश्य नाश प्राप्त न विनश्यति बिल्कुल साफ करें इसी की व्याख्या के अगला सूत्र विस्तृत विचार करेंगे स्वरूप मैं स्वरूप क्या है पुरुषार्थ ही स्वरूप है दृशिका का स्वरूप क्या है पुरुषार्थ प्रदान करना पुरुषार्थ क्या है भोग अथवा अपवर्सो इसका धर्मार्थ का मोक्ष कहते हैं यहाँ दो ही शब्दावली है धर्म का तीनों भोग कोटि में और मोक्ष कहेंगे ये, शब्द भिन्न है भोगापवर्ग कहो धर्मार्थ का मोक्ष कहो बात की चीज है उस पुरुषार्थ ही दृश्य का असली स्वरूप है वह स्वरूप का हान हो गया अर्थात दृश्य में भोगत या अपवर्गत्व दोनों खत्म हो गया अर्थ भोग्यता भी नहीं रह गया अपवर्ज्यता भी नहीं रह गया एक बार व्यक्ति जब स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वह दृश्य में उसकी किसी भी प्रकार का संबंध का ना होने के कारण से वह दृश्य का रहते हुए भी उसके लिए न तो वह भोग्य है न अपवर्ज्य वही मुक्त अवस्था है योग के अनुसार इस दृश्य के अंदर दृश्य का बने रहते हुए भी भोग्यत्व का न होना अपवर्जित्व का ना होना यही वास्तव में जो इसका नाश होना इसको दृश्य का नाश बोलते हैं लेकिन दृश्य का वास्तविक नाश नहीं होता नतु विनश्यति विशेष न बिल्कुल जड़ से खत्म जैसे आपके यहाँ अविद्या खत्म हो जाती है माया नाम की चीज़ नहीं रह जाती है ही नहीं वास्तव में तो केवल जगत की व्यवस्था के लिए माया अपने मान रखा है वास्तव एक में वितब तो ब्रह्म ही स्वरूप ही आत्मा के लिए दूसरा चीज है ही नहीं उनकी ऐसा नहीं है ना योग में से भिन्न प्रकृति है और वो बनी रहेगी बनी रहते हुए भी हमारा कुछ बिगड़ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि हम अपने स्वर में स्थित हो चुके हैं अति प्रकृति है हमारे लिए कुछ भी नहीं देगी ना भोग देगी ना बात खत्म उसी को आप भले ही प्रकृति नाश कह सकते हो इन प्रकृति का विनाश तो ये नहीं होता नाश और विनाश नाश हो सकता है नाश यही कि प्रकृति का बने रहते हुए आपको उसे न सुख रहा है न तो बोल रहा है न मुक्ति का भान है न कुछ भी नहीं है क्योंकि आप अपने स्वरूप चले गए स्वरूपावस्थिति में भोग्यत्व का भाव हो जाना अपवर्जित्व का भाव हो जाना ही पुरुष के द्वारा उस दृश्य का आदर्शन है पुरुष है न दृश्यते उसी की व्याख्या करते हैं स्वरूप हानाज नाश प्राप्त स्वरूप क्या है पुरुषार्थ पुरुषार्थ क्या है धर्मर्थ का मोक्ष अथवा उसका खत्म हो जाने भोगो इस प्रकृति का विनाश हो गया कदे जाएगा लेकिन वास्तव में इन प्रकृति का आतंतिक विनाश कभी नहीं होता क्योंकि वह प्रकृति को पूर्व में अवसित कर चुके हैं वो नित्य है ना नित्य है स्वतंत्र है पुरुषार्थ से प्रेरित नहीं है संस्कार से विशेष नहीं है वो मिलो ऐसा विलक्षण साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है और वह जब लिंगाजी रूप धारण कर लेती है वह दृश्य कोटि में भोग्यता को प्राप्त कर सकता है अथवाप वर्जता को प्राप्त करता भोग भोगाप प्रदान करने वाली हो जाती है प्रकृति कस्मात ऐसा क्यों अगला सूत्र की अवतरण काम करे कस्मात उपनिषद के समान उपरिषदों में जैसा है वेदांत दर्शन में वैसा यहां नहीं है वेदांत दर्शन में जो है प्रत्येक आदमी की अपनी अपनी अविद्या अलग है अपनी अपनी अलग है ना आपके लिए आपकी अविद्या नष्ट हो गई तो माया बनी रहे आपको समस्या नहीं होती है क्योंकि आपकी अविद्या आपके माया आपके लिए नष्ट हो चुका है वहां प्रत्येक जीवम भिन्न प्रकृति भिन्ना दर्शन में प्रत्येक जीव का अपना अपना भिन्न प्रकृति है उसके अपनी ही प्रकृति अपनी अविद्या से के लिए जगत खड़ा है जब प्रश्न उठा अविद्या कहा है जिसको जगत दिख रहा है उसके पास है अविद्या कहा है? इस प्रश्न के जवाब दिया गया कि कहा है मत पूछो जिसको दिखाई दे रहा है उसके पास है उसमें है ये नहीं दो जिसको दिखाई देता है उसके पास आत्मा में भी नहीं ना आपको दिखाई दे देता तो आप में अविद्या है क्या नहीं, नहीं। आपके पास अविद्या है दोनों फर्क है आप में अविद्या होना आपके पास अविद्या होना दोनों बहुत अंतर है यदि आप ही किस स्वरूप में अविद्या है तो इसका नाश कोई नहीं कर पाएगा और आपके पास रहने, रहने वाला चीज को आप भी सकते हो ये आपके जेब में सौ रुपया है उसको खर्च करने में क्या है खत्म कर सकते हैं लेकिन आप ही सौ रुपया हो जाएंगे तब खर्च कौन करेगा इसलिए आप या आप में अविद्या नहीं है। आपके पास अविद्या होने से उसको नष्ट कर पाते हैं वही तो कहा गया जिसको जगत दिखाई दे रहा है उसके पास और जो विवेक कर लेता है कि वास्तव में तो फिर बाद में क्या होगा न अविद्या जाएगी न उसके कारण से जगत रह वही रह गया ये वेदांत मत इसे प्रति जीवन भिन्ना प्रकृति उनके सिद्धांत है लेकिन पातंजलि तथा न स्वीकृत योगी लोगों का कहना ऐसा नहीं है प्रधान एक और नित्य स्वतंत्र पुरुष अनेक है ना उनके दूसरे ढंग से उन्होंने ले लिया ने कर दिया उन्होंने हमारे पुरुष एक है आत्मा एक है जीव माया नाना है तो वो तो अनेक है और प्रत्येक अलग उपाधि उपाधि उपाधि में अलग अलग है। के साथ अविद्या नष्ट हो जाएगी बात खत्म हो जाता है पुरुष एक है अविद्या भी, स्वरूपता एक होता हो सत्तम से बहुदा है बहु रूपा हो प्रत्येक जीव का अलग अलग और वास्तव में वो अनित्य है असत्य है मिथ्या है और इनके यहाँ प्रकृति एक कर दिया पुरुष को अनेक कर दिया ठीक उल्टा गई हमारे यहाँ पुरुष एक है प्रकृति अनेक है प्रकृति भी अनेक होता हुआ अनित्य अस्वतंत्र है मिथ्या है वेदांत में योग में थोड़ा अंतर समझते जाओ ताकि जो है योग के साधन कोटि का विषय है साध्य कोटि का नहीं साध्य का स्वरूप वेदांत से निर्णय होता है साधन का स्वरूप योग से निर्णय होता है इसे योग में जहां कहीं भी साध्य की चर्चा होती है साध्य कोटि की चर्चा होती है वहां साध्य कोटि का स्पष्टीकरण होना जरूरी है ये जो प्रक्रिया साध्य का ले रहे हैं एक तरह से आवांतर प्रक्रिया समझो बीच की प्रक्रिया है वास्तविक साध्य और साधन का बीच में कड़ी चोड़ने के लिए बीच में का अवान्तर सिद्धांत की परिकल्पना करना पड़ता है उस कोटि में तो न साध्य न साधन रूप में निर्गुण निराकार विशुद्ध ब्रह्म कहा साध्य है न साधन है ना ना। लेकिन जिसके कारण से आपके अंदर अज्ञान के, के वजह से आपको द्वैत दिखाई दे रहा है जगत दिखाई दे रहा है आप अपने आप को क्या मान रहे हैं मुझे ब्रह्मस्वरूप प्राप्त करना है उस ब्रह्मस्वरूप को परम साधिक कोटि में डाल दो उस दृष्टि से समझते हुए साधना करने के लिए एक अवान्तर साधि को टिकवे संवर्णन करते हैं जिसके बिना जिस भेद को स्वीकार किए बिना आप साधारण प्रवृत्ति नहीं हो सकती इसलिए स्वीकृत भेद जो चीज होती है वास्तविक नहीं है इस बात को समझाने के लिए हम जगह जगह पर आपको जहां वेदांत और योग में अंतर उसको समझा रहे नहीं तो योग इसी को सिद्धांत मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा विधेयक प्रकृति लया नाम पूर्व में आ चुका है ना वो स्थिति प्राप्त कर जाओगे यदि प्रधान को उच्छेद मान लो गे तो सब पुरुष एक साथ मुक्त हो जाएगा लेन स्टूड के लिए नहीं है इसलिए उनके यहाँ इस प्रकृति का या प्रधान का उच्छेद नहीं माना गया कार्योच्छेद प्रकृति का अपना स्वरूप उच्छेद नहीं है कार्य वो समाप्त हो जाएगा जिस पुरुष के प्रति प्रधान का कार्य वो तो भोग समाप्त हो जाता है उस आप नाश से बोल सकते हो इन वास्तव मूल प्रकृति का प्रधान का वास्तविक नाश होता नहीं वास्तविक उच्छेद नहीं हो सकता कि वो उच्छेद हो जाए वे सारे पुरुष इकट्ठे मुक्त हो जाएंगे एक व्यक्ति मुक्त हो जाएगा उसकी मुक्त होने से यदि प्रधान का उच्छेद हो गया तो तो सारे पुरुष बिना कुछ काम धंधा के मुक्त हो जाएंगे इसे उनका कहना है कि नहीं नहीं जिस पुरुष को मुक्ति प्राप्त है उस पुरुष के प्रति प्रधान ने भोगप वर्ग देना भले बंद कर देगा लेकिन उसका नाश नहीं है वो बना रहेगा ताकि उसके बने रहने से क्या होता है अन्यों को अन्य, अन्य पुरुषों को मुक्त को छोड़कर जो दूसरे पुरुष है लोग हैं उनको वो भोगापुर भी उसके लिए वो प्रदान को नित्य मानना पड़ा उसका अत्यंत ग्रास नहीं हो सकता न कसी की अनिर्मोक्ष प्रसंग यदि संकृभाव इस यदि अत्यंत उच्छेद मानोगे तो सर्वमोक्ष प्रसिद्धि होगी आत्यंतिक अनुच्छेद मानोगे तो अनिर्मोक्ष किसको भी मोक्ष नहीं हो पाएगा इसलिए यहां पर हम जो नाश मानेंगे नाश और विनाश दो अलग शब्द योगी लोग प्रयोग कर देंगे मुक्त पुरुष के प्रति प्रकृति का नाश हो गया का तात्पर्य है मुक्त पुरुष के प्रति प्रकृति ने भोग अप के प्रवृत्त होना बंद कर दिया अमुक्त होंगे प्रति वो तो ये व्यवस्था देने के लिए सूत्र अगला आरंभ होता है कृतार्थ नष्टम अप्यन तद अन्य साधारणत्तार्थम प्रति मुक्तम प्रति नष्टम मुक्त के प्रति वो नष्ट हो गया है अपनी फिर भी अनष्टम नष्ट नहीं हुआ है तद अन्य साधारणत्व क्योंकि उस मुक्त से जो भिन्न है उसके प्रति भी वही प्रदान काम करेगी ना दूसरा प्रधान तो नहीं दूसरा कोई प्रकृति नहीं प्रत्येक पुरुष अपना अलग अलग भिन्न भिन्न प्रदान भिन्न भिन्न प्रकृति होता तब तो कोई व्यवस्था बन जाती उसका उसको उच्छेद कर दिया लेकिन यह उनके मत में भिन्न भिन्न प्रदान न होने के प्रति तथा अन्यों के प्रति मुक्त भिन्न सकल पुरुषों के प्रति सर्वसाधारण तत्व अन्य साधारणत् मुक्त भिन्ना ना नाम प्रति सर्वसाधारण कारणत्व उसका आत्यंत उच्छेद नहीं हो सकता अनुष्ट कृतार्थम एकम पुरुषम प्रति मान लो को एक पुरुष कृतार्थ हो गया दृश्यम नष्टम उस पुरुष के प्रति दृश्य भले नष्ट हो गया दृश्य का नष्ट होने तात्पर्य बार बार बता रहा हूं को भोगा भोगपुर देना बंद कर देना अतः पुरुष का उस दृश्य के साथ संबंध पूर्वक भोगित वस्तु को ग्रहण करना बंद हो जाता है वही यहाँ पर नष्ट शब्द वाच समझ दृश्यम नष्ट इसलिए अपि नाशम प्राप्तम अपि भले उस पुरुष के प्रति एक वर्ग प्राप्ति का अभाव होने का नाम नाश प्राप्त हो जाने यदि कहते हो तो भी अनष्टम तत्व वो जो दृश्य प्रधान है वास्तव में नष्ट पूर्वोच्छेद नहीं हुआ क्यों अन्य पुरुष साधारण था अन्य पुरुषों के प्रति बस साधारण होने के नाम साख्य में दो सूत्र आया इसी विषय को सिद्ध करने के लिए दोनों सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वन वन और वन वन प्रथम अध्याय के सौ उनचालीसवा सूत्र और एक सौ उनचास ये दो सूत्र जो उनचालीस उसकी विस्तृत वेचन बीच में नौ सूत्रों में हैं दस सूत्र के बाद का पहला प्रकृति के बारे में लिखते हैं एक एक में व सर्वत्र नात्यंतोच्छेद सर्वत्र नात्यंतोच्छेद उनका सूत्र एक पुरुष का मुक्त न होते वक्त जैसे था इधानीम एक पुरुष जो मुक्त अभी हुआ वह जब मुक्त नहीं था जब तब कैसे था ये वैसे ही बाद में थी। सर्वत्र नात्यंत बाद में उस मुक्त पुरुष के प्रति भले उच्चेद हो गया है लेकिन सर्वत्र उच्चेद नहीं हुआ ये उनका। इदानी सर्वत्र नात्यंत उच्छेद जैसे अमुक्त पुरुष के प्रति जो जगत जैसे था वह दृश्य अनष्ट था उसी प्रकार उस पुरुष के मुक्त होने के बावजूद भी सर्वत्र उसका नाश नहीं होता क्योंकि अन्यों के प्रति भोग देने के लिए वह प्रदान बना रहेगा प्रकृति बनी रहेगी वह नाश नहीं होता क्योंकि आप प्रदान एक है अनेक नहीं है और पुरुष अनेक होने के नाते एक पुरुष के प्रति भले उसका संबंध खत्म हो जाए अन्य पुरुषों के प्रति उसका संबंध बने रहने में कोई आपत्ति नहीं है जैसे एक ही गाड़ी जा रही है ट्रेन आ रही है बस एक ही आ जा रहा है आ रहा है कई लोग चढ़ते हैं उधर जाते चढ़ते हैं उधर जाते हैं प्रति पुरुष का संबंध बन रहा है बिगड़ रहा है आप के लिए बस नाश हो गया अभी क्या तो कोई आपत्ति नहीं क्या आपका संबंध खत्म हो गया आपके लिए बस है या नहीं है फर्क क्या पड़ेगा तो आप उतर गए आपके दृष्टिकोण से वह नष्ट के समान क्यों उससे के भोग गया, भोग आपको प्राप्त नहीं हो रहा है वह वस्तु आपके लिए भोग्य नहीं है उससे आप मुक्त हो गए झंझट खत्म बोलते जब ट्रेन से उतरते हैं बड़ा बीस घंटा चल करके वह झंझट खत्म इतना दिमाग खराब आते हो जितना खुशते चढ़ते और बीच भीतर थक जाते दिमाग कब उतर जाए हम पिंड छोटे कहा चल ही रहा उतरती लगता है पिंड फूट गया झंड हो गया तो मुक्त हो गया आप क्या करो तात्कालिक हो रहा है ना परमानेंट नहीं हो रहा है या परमानेंट की बात कर रहे हैं सदा के वह पुरुष है उसका भोग आप वर्ग समाप्त हो जाता है फिर भी ये हो गया और दूसरा सूत्र कहता है जन्माद व्यवस्था तो पुरुष बहुत अच्छा प्रधान के एकत्व है उसके अंदर क्या हुआ उस सूत्र से प्रधान में एकत्र सिद्ध हुआ एक के प्रति भोगपुर न देने पर भी अन्यों के प्रति विद्यमान है वो एक सभी के लिए साधारण है लेकिन पुरुष जन्मादिवस्थात पुरुष बहुत एक सौ उन जन्म आदि भेद को देखता हुआ व्यवस्था देते हुए आपको पुरुष बहुत मानना पड़ेगा ठीक विपरीतवा के नहीं वह सिद्धांत पुरुषान प्रधान प्रकृति एक और पुरुष एक प्रकृति अनेक ये अंतर हो कि विपरीत सिद्धांत बन गया कुशलम पुरुषम प्रति नाशम प्राप्त व्याख्या कर रहे भाषिकार कुशल पुरुष के प्रति नाश को प्राप्त होने के बावजूद अकुशलान पुरुषान प्रति अकृतार्थम इति अकुशलों के प्रति वह अविकृतार्थ तो नहीं हुआ अकुशला नाम प्रति दृश्य है कर्म विषयता अन्य जो अकुशले है अमुक्त पुरुषों की चैतन्य के साथ कर्म विषेता को प्राप्त करती रही भोग विषेता को वो प्राप्त करती रही तेषाम दृश्य है अर्थात तेसाम अमुक्ता नाम उन अमुक्त जो पुरुष है अकुशल पुरुष जो लोग है उनके प्रति उनके चैतन्य के प्रति उनके दृश्य दृष्टि दुप शक्ति के प्रति कर्म विषयता प्रधानमंत्री भोग्य विषयता को प्राप्त करते रहेगा प्रदान लगम पर पररूपेण थे इस प्रकार से पररूप चैतन्य रूप के द्वारा अपने निज रूप को लाभ कराते रहेगा सुख दुख को प्राप्त कर दृश्य का स्वरूप क्या है भोग्यम भोग्यता का मतलब सुख अथवा दुख कोई तीसरी चीज नहीं चीज वो रूप के साथ आदात्म होता हुआ चैतन के साथ आदमी होता हुआ सदा उस अमुख पुरुषों को देते रहेगा अतश्च दृप दर्शन शक्ति और नित्य प्राप्त अनाधि संयोग द्रीप शक्ति भी नित्य है दर्शन शक्ति भी नित्य होने के नाते हमें इन दोनों का संबंध को अनादि मानना पड़ेगा अनादिकाल से संबंध होगा और जिस अनादिकाल से विद्यमानंद कार को एक तिल्ली का प्रकाश मात्र से खत्म किया जा सकता है ये क्षण भर में ही उसी प्रकार से अनाधिकालीन संयोग को आप चाहेंगे तो क्षण तो भर में तोड़ सकते हैं। लेकिन उसको तोड़ने के लिए वो योग्यता पाना जरूरी हो जाता है सोच के समझ के उसको जीवन में जब उतारेंगे तब हो जाएगा आदमी सोच नहीं पा रहा है तो समझेगा क्या क्योंकि आदमी को सोचने के लिए वक्त नहीं है समस्या टाइम नहीं महाराज कहा शास्त्र में लगे टाइम नहीं महात्मा का भी टाइम नहीं दिन रात धंधा में जो अलग से बैठे हुए हैं तो कोई काम नहीं बाकी कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो उनके दिमाग में चौबीस घंटा हाई भंडारा चलता इसके लिए चिंतन इसको सोचने का वक्त ही नहीं उनके कितने महात्मा हैं बहुत महात्मा का वेश में हो गए कारण यह है कि भाई इस संयोग को नाश करना कोई आसान बात नहीं कहने के लिए तो कहा जाएगा कि क्षण भर में भी आप नष्ट कर सकते हो लेकिन ऐसा उलझावा गांठ है ये कि सुलझाना बड़ा कठिन काम आदमी को पता ही नहीं चलता है मुझे करना क्या चाहिए क्या साधना करो कौन सी रास्ता में चलो कभी इसको कभी उसको कभी उसको कभी उसको पकड़ते रहता बदलती रहता है जिसे हम ही कहा देखो कि डायबिटीज जब से बीमारी शरीर में आया उसके साथ एक्सपेरिमेंट करे जा रहे करे जा रहे दवाई बदले जा रहे बदले जा रहे तय हुआ कि भाई नहीं एक कुछ इसको लेकर चलो इससे तुम्हारा नियंत्रण में रहेगा निष्कर्ष में आना चाहिए यानी कि जिम्मेवरी ही बदलते रहो कहां से बदलते रहो इस को ऐसा नहीं होगा इसलिए निश्चय में आओ जैसे भौतिक विषय में हम निश्चय पे आ जाते हैं अंत तो तो में इस आध्यात्मिक विषय में भी निश्चय में आना पड़ेगा अगली कड़ी स्वतः आएगी सामने यह बात का दृढ़ निश्चय रखो और एक में टिको अगला अपने आप खुलते जाएगा जब उसकी परिपक्व अवस्था आएगी तो अपने आप अगला में आएगा वैसे संयोग होगा आप चाहो ना चाहो आप भगवान आपको फेंकना चालू कर देंगे ना उसमें एक पुस्तक इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट संतों की जीवन ईसाइयों में जो संत लोग हुए हैं उनके जीवनों के बारे में उसमें यही कहता है छोड़ कोर्ट ऑफ गॉड इस बॉल को जो है जीव को भगवान के कोर्ट में छोड़ दो वो अपने लात मारते रहने दो जहां थे वहां मारने दो वो फुटबॉल की देते रहेगा भगवान अपने आप जहां जहां आपको फेंकने वहां फेंकते जाएगा फेंकने दो अपने आप वो जो अब उस पर दौड़ छोड़ दिया ना आपने तो अपने आप ले जाएगा लेकिन अपने कर्तव्य को समझ करके उसको करते रहने से ही व्यवस्था बनता है कि नहीं, तो नहीं करना नहीं है कर्तव्य को समझ करके चलना है आदमी अपनी मर्जी से करता है शास्त्र के अनुसार चलता नहीं है दोनों बहुत फर्क कर सभी रहे लेकिन सब अपने मर्जी से कर अपने अकल से सोच समझ करके ये बहुत बढ़िया के धोती पहन के लगा करके बैठते हैं वो इतना घंटा पूजा करते हैं बहुत बढ़िया महात्मा इनको गुरु बनाओ, बना उसने से सब वो पागल पर बढ़िया कार में चाहिए हेलीकॉप्टर होना चाहिए उसके पास महात्मा क्या है, वो, है। वो भी था द्रेटर दिली दे ग्रेटर दिन इतना बड़ा पेट होगा उतना बड़ा महात्मा होगा तो हम लोग तो महात्मा को कोटि में नहीं उसे गणित के अनुसार पेटा ही नहीं तो क्या कि समय समय पर लक्षण भी बदल रहा है देख लो ना समय समय लक्षण भी बदल रहा है क्योंकि असली शास्त्र का लक्षण को छोड़ दिए ना आप शास्त्र में जब बताया कि असली लक्षण को त्याग देने से ये भौतिक लक्षणों के अधीन होते जाते इसी कारण से हमारे साधना फर्क पड़ते ही जाते तो व्यक्ति कुछ भी पाता नहीं समय गंवा लेता है दस दस साल बीस बीस साल वहीं का वहीं गाड़ी लटकी रहती जैसे ट्रेन का सेंटिंग होता है ना सेंटिंग वो कहा जाता है एक किलोमीटर भी आगे नहीं जाता है बस वही इधर से उधर जाएगा उधर से इधर जाएगा तीन कदम आगे रखता और छह कदम पीछे रखता आदमी कितना दूर जाएगा आप सोचिए जा सकेगा वो कहीं और बल्कि पीछे ही जाएगा वो आगे नहीं जा पाएगा तो वही हाल सभी साधक के साथ है समझा रहे हैं ये जो अनाज संयोग है दोनों नित्य होने के अनाज संयोग बना हुआ है उसी का निवारणार्थ तो सारा योग पंचशिखाचार्य साफ कहते हैं नाम अनाज संयोग धर्मणाम धर्मी कौन है धर्म क्या है ये सारा कार्यबद्ध जगत दृश्यत्मक तो जगत का यह धर्म है जिसमें उस धर्मी का नाम गुण इन तीनों गुणों का परस्पर जो विषम अवस्था जो संयोग है धर्मी नाम संयोगात गुणानाम अनादि संयोगात धर्म मात्रा नाम अनादि संयोग इसलिए महादादि धर्मों का भी परस्पर अनादिंग मानना पड़ेगा धर्म मात्रा महादादि नाम सकल पदार्थानी अनादि संयोग इन सारे चीजों के अनाद संयोग चल रहा है वो धारा में बहे जा रहे हैं कड़ी पर कड़ी चूड़ जो है जुड़ते ही जाता है ये खत्म होता ही नहीं तो खत्म कैसे करना है उसी के लिए शास्त्र बता संयोग और स्वरूपाभिजित सया इधम सूत्र अब संयोग को मिटाने के लिए संयोग संयुक्त स्वरूप हमें समझना पड़ेगा अनेक प्रकार की लगाई जाती है सीधी गांठ लगा देते हैं अनेकों अंग्रेजी में तो कई नाम पता हिंदी में पता नहीं नाम का नाम अलग -अलग नाम गांठों के अनेक अलग-अलग अलग-अलग प्रकार से गांठ लगाई जाती है ऐसे भी गांठ लगाया जाता है जिसको खोलना संभव नहीं काटने का कोई रास्ता ही नहीं और ये गांठ भी वैसे ही है ये खोलने का प्रयास कर फायदा नहीं इस संयोग को ऐसा एक गांठ विशेष है इसको खोलने करके प्रयास करोगे तो काम चलने वाला नहीं याद है इसको काट दे तो जला दो सीढ़ी सी खत्म कर दो नरे बांस न बजे बांस गांटे नहीं रह के छुट्टी कर दे लेकिन उसको समझने में गांठ को समझना जरूरी है ना गांठ को समझे बिना उस गांठ को हमें क्या करना है उसको सुलझाना है कि और उलझाना है दोनों हो सकती है या उसको मिटाना है या काटना है चार किलो कोई रास्ता ही नहीं या तो सुलझाओ बैठ कर या तो उलझा दो इतनी क्यों ना में न ले कुछ करने का ये तो भगवान के साथ लोगों ने किया ना या तो प्रेम किया या तो वैर कर दिया ऐसी शत्रुता के खुद भगवान को उतर के आना पड़ा या तो सुलझा या तो उलझा दो में एक करो और तीसरी रास्ता यदि है तो उसको जला दो चौथी तो काट के वाला इन चार फैंकारी कौन सी रास्ते मुझे अपनाना है यह तय करने के लिए प्रेस गांड का स्वरूप को समझना पड़ेगा इसे संयोग के स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं संयोग के स्वरूप का कथन करने की इच्छा से यह अगला सूत्र को आरंभ किया जाता है स्वस्मी शक्तोह सर्वोपलब्धि हेतु संयोग वास्तव में संयोग जो था ये अच्छा के लिए हुआ था लेकिन हुआ सब बुरा बुरा ऐसे लोग अगर शादी करते हैं अच्छा के लिए तो करते हैं कौन बुरा के लिए कर रहा है कोई चाहता है क्या बुरा हो अच्छा ही के लिए सब करते हैं होता सब भाई उल्टा तो संयोग से नींद हराम हो जाती लोग ब्लड प्रेशर बढ़ जाती धीरे धीरे सब काम खराब होता है लेकिन संयोग जो था वह अच्छा उद्देश्य से ही था हर एक संस्था अच्छा उद्देश्य बनती है चार आदमी जुड़ते हैं अच्छा काम करने के लिए जुड़ते हैं और अंत स्वयं आपस में लड़ जाते हैं संस्था व्यापारिक संस्था हो जाती है वो सारे अच्छा उद्देश्य बगल में रह जाता जा चाहे बनाया महात्मा लुबिक मशीनरी बना रहे हैं उद्देश्य तो अच्छी होती शुरू में उसके बाद में धीरे धीरे धीरे वो ऐसा उलझा लेते स्वयं आपस में फंस जाते वैसे संयोग भी कहते हैं था किसलिए स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग यहां आपके अपने स्वरूप आप तो का अनुभव कराने के लिए संयोग हुआ था इसे धर्म के लिए ही विवाह करते ना लोग धर्म पत्नी से तो कहा जाता है, है? आजकल हो नामे नहीं देते पत्नी क्या है फैमिली ये हमारी फैमिली और तो मैडम तो मैडम क्या मैडम हमारी मैडम कर रहा मैडम में क्या होते एम, तो हैं मैड अलग करते है एम हर दिन सवेरे होते ही पागल हो जाने वाली है। दिमाग चाट खाने वाली है। ना मैडम मैडम ये सब नाम इसलिए तो रख दिए वो धर्मपति रही नहीं भोगपति हो गई ही है था ये सारा सिद्धांत धर्म के लिए था ना अच्छाई के लिए तो था मोक्ष में सहयोगी बने इसलिए ही था लेकिन वो सब काम खराब कर तद्वत यह जो अनाज संयोग है स्व और स्वामी शक्तियों संयोग स्वरूप उपलब्धि स्वरूप की उपलब्धि करने के लिए ही साधन रूपये संयोग था और उल्टा जो हम सब का बंधन का हेतु हो गया एक पुरुष स्वामी पुरुष कौन है स्वामी है योग्यता मात्र से यहां पर कहा जा रहा है योग्यता मात्र शेष है भोग्य के साथ भोगतृत्व को लेकर स्व शब्द हुआ स्वामी शब्द हो गया स्वामी दृश्य ना स्वे न अपने ही उसका एक निजी दृश्य अर्थात भोग्यता को प्राप्त होता विषय योग्यता ही वही यहां भी योग्यता को लेकर के समझना दर्शनार्थम संयुक्त करने दर्शन करने अपने स्वरूप का दर्शन करने, करने के लिए ही इसका संयोग हुआ था तस्मात्योगात संयोगात से उपलब्धि या सब होगा इसलिए उस संयोग से दृश्य का जो उपलब्धि हुआ था उपलब्धि या सभोग दृश्य की उपलब्धि जो हो जाए तो क्या नाम भोग हो गया या तो दृष्ट स्वरूप उपलब्धि और दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि होने का नाम अपवर्ग अब संयोग से दोनों काम होगा अब क्या चाहेंगे आप पर निर्भर है इस संयोग से दो चीज की उपलब्धि हो सकती है या तो दृश्य को उपलब्धि करो या तो पुरुष का दृश्य का उपलब्धि होने का नाम भोग और पुरुष की उपलब्धि होने का नाम मोक्ष ये दोनों ही संयोग से ही होना है अब हुआ था वास्तव में यह काम उपलब्धि के लिए दृष्टा के अपने उपलब्धि के हुआ था लेकिन हो क्या रहा है भोग हो रहा है उपलब्धि हो रही किया किसरे जैसे कहते ना वो हलवा बनाने के लिए शुरू किया काम हो गया ओलपसी पानी ज्यादा पड़ गया तो क्या खा वही हाल यहां पर भी हो गया किया था यह संयोग स्वरूप उपलब्धि अर्थ लेकिन हो गया दृश्य उपलब्धियां दर्शन कार्यावसान है संयोग इसलिए इस संयोग का अंतिम स्वरूप जो हो गया सो गया दृश्योपलब्धि हो रही है तो कोई बात नहीं लेकिन अब तो निश्चित तो कर लो इसका असली अंत कहा है दर्शन स्वरूपान स्वरूप प्लब, स्वरूपोपलब्धि के अलावा और कुछ नहीं स्वरूपोपलब्धि दर्शन आगे कार्य दर्शन कार्यावसान संशन वियोग से कारण इसे दर्शन ही वियोग का अब इस संयोग रूप जटिल गांठ को वियोग करने का साधन क्या है दर्शन है वह दर्शन क्या है स्वरूपोपलब्धि है स्वरूपोपलब्धि है ठीक है दर्शनम आदर्शनस्य से प्रतिद्वंदी या दर्शन क्या है आदर्शन का प्रतिद्वंदी इसलिए आदर्शन भी भाव पदार्थ पहले भी विचार हो चुका है आदर्शन को अभाव पदार्थ मत समझिए आदर्शन एक भाव पदार्थ और दर्शन का प्रतिद्वंदी है विरोधी है दर्शन आदर्शन का प्रतिद्वंदी है जैसा आदर्शन भी दर्शन का प्रतिद्वंदी संयोग निमित्तम उक्त। इसे दर्शन का प्रतिद्वंदी आदर्शन का भी कारण कौन है संयोग ही है दर्शन का प्रतिद्वंदी जो आदर्शन है उसका भी जो कारण था वह संयोग ही है दर्शनम आदर्शन से, आदर्शन, से आदर्शन क्या है संयोग निमित्तम आदर्शन भी संयोग दर्शनम मोक्ष कारणम आदर्शना बाव बंदा भावा ये भी मत सोचिए यदि भी हम लोग बार बार हेतु शब्द है सर्व प्रवृत्ति का साधन है कारण है ऐसे कहा जाता है दर्शन को इन वास्तव में दर्शन कोई कारण नहीं है उस जन मोक्ष नाम का तो उससे तो कोई कार्य नहीं है तो कारण और कार्य भाव मान लो जनक भाव मानो लो फिर मोक्ष भी अनित्य हो जाएगा इसलिए व्यवहार अर्थ समझाया जा रहा है कि दर्शन से मोक्ष होगा आदर्शन से मोक्ष होता है इन वास्तविक आदर्शन से बंधन है आदर्शन के अभाव से मोक्ष है उस आदर्शन दर्शन से हो रहा है अतिवे दर्शन को मोक्ष कारण शब्दावली प्रयोग भले ही होता है वास्तव में कार्य भाव नहीं वास्तविक कार्य भाव मानोगे वास्तव में चन्नी चन -चन्न भाव मानोगे मोक्ष और दर्शन के बीच में फिर वह मोक्ष अनित्य हो जाएगा क्योंकि जो कुछ ही उत्पन्न वस्तु किसी कारण के द्वारा वह अवश्य ही कार्य अनित और हम मोक्ष कोई नहीं चाहता नहीं, नहीं। इसलिए कहते कि देखो ना दर्शन मोक्ष का वास्तविक कथा तो यह है कि दर्शन जो चीज है वो मोक्ष का कारण नहीं है फिर मोक्ष का असली कारण क्या है कहते हैं आदर्शन अभावादेव बंधा भाव आदर्शन का अभाव से बंधन का भाव हो जाता है आदर्शन का भाव से बंधन का, का, का भाव है आदर्शन के अभाव से बंधन का भाव है समोक्षित उसका नाम मोक्ष है कहते अभाव का नाम मोक्ष है क्या है आदर्शन के अभाव का नाम यदि मोक्ष है तो अभाव तो क्या है निस्सत हो जाएगा फिर मोक्ष भी नहीं नहीं आदर्शन के अभाव से हम कथन करना चाह बंधन का अभाव बंधन का अभाव क्या चीज है कहते सतत्व एवं पुरुष रूपम एवं तो पुरुष रूप है सत्य स्वरूप है दर्शन भावे बंधक कारण से आदर्शन से नाश है दर्शन का भाव हो जाए अर्थ स्वरूप में हम अवस्थित हो जाए जब तब बंधन का कारण कौन है आदर्शन उसका नाश हो जाता है तो इसी कारण से कहा जाता है केवल दर्शन ज्ञानम कवल कारणम इतुक्त इसे हम कह देते हैं दर्शन का ज्ञान अर्थ स्वरूपानुपू तो अनुभूति जो है अपने पुरुष के अपने स्वरूपानुभूति जो होता है यही क्या है मोक्ष कारण है ऐसे कहा जाता है लेकिन महाराज आदर्शन क्या है फिर इतना सारा जड़ आदर्शन है संयोग का भी जड़ आदर्शन है फिर आदर्शन क्या चीज नशन भी दिया दर्शन अरे नदर्शन दर्शन दिया दर्शन में न कर्त तो अनेक है प्रसज प्रतिषेध मानोगे कि प्रदास प्रतिषेध मानोगे दो प्रकार के प्रतिषेध होते हैं मुख्य रूपेण है ना, ना। प्रसज्ज प्रतिषेध और प्रदास प्रतिषेध प्रसज्जत में सीधे ही निषेध कर देना नहीं है बात खत्म कोई चीज नहीं है तो नहीं है आतंता भाव एक से और प्रदास में ऐसा नहीं उससे भिन्न उसके सदृश कोई तत्वान्तर है ताद ताद यो जैसे करिया, अरे आज भोजन में तुमने नमक नहीं डाला इसका अर्थ तो क्या जितना नमक होनी चाहिए उतना नहीं है उसके उसकी अपेक्षा भिन्न अल्प भावित हुआ अर्थ नमक कम है यह अर्थ हुआ उसका कर दिया है नमक नहीं है कर्थ? नमक कम है ये अर्थ में फल तद विरोधो तद अभाव्यच्छ अर्थों में नहीं का नई अर्थेश प्रकृति व्याकरण वाले जानते हैं साफ कहते हैं वहां कहीं विरोध को लेकर के भी दिया जाता है अयं घटो न अघट तो मतलब क्या तो घट नहीं है इसका मतलब कपड़ा है ये कुछ और है भाव एक भाव पदार्थ को निर्देश कर रहे हैं ना आप अभाव के माध्यम से अब एक भाव पदार्थ का निर्देश कर रहे हैं घट का अभाव है घट नहीं है इसका तो जब घट का अभाव है यह घट के अभाव के द्वारा आप क्या कर रहे हैं एक पट की वस्तु को बोध कर रहे तो वस्तंत्र बोध होता है इसलिए यहां पर कौन सा अर्थ लेना है उदास लेना है प्रसज लेना है प्रसज्ज पक्ष में एक ही अर्थ हो सकते अनेक अर्थ हो नहीं सकता लेकिन प्रदासन अनेक अर्थ हो सकता है तद विरोध हो तो दल पैतना तो अलग अलग अर्थ हो सकते हैं यहां पर चार अर्थ पर विचार करेंगे और एक अर्थ सिद्धांत पक्ष होगा तीन अर्थ विपक्ष पक्ष